श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद कंठ रोग की चिकित्सा के लिए श्री राम कृष्ण को जब काशीपुर में लाया गया था उनके आहार आदि के बारे में चिकित्सक सेवक तथा भक्तगण विशेष सावधान थे उन दिनों एक दिन सरल सुबोध ने श्री राम कृष्ण से कहा आप दक्षिणेश्वर में सीलन भरे कमरे में रहा करते थे इसी से आपके गले में दर्द हुआ है आप चाय पीजिए हमारे गले में दर्द होने पर हम लोग चाय पीते हैं इससे हमारा दर्द दूर हो जाता है उनसे भी बढ़कर सरल ठाकुर उनसे सहमत होकर बोले तो फिर चाय ही पी लूँ अरे राखाल यह कहता है कि चाय पीने से गले का दर्द दूर हो जाएगा राखाल ने उत्तर दिया पर आपको वह सहन होगी क्या वह तो गर्म चीज़ है श्री राम कृष्ण ने तुरंत कहा नहीं भाई तब तो उल्टा है शरीर गर्म हो जाएगा फिर सुबोध को समझाने के निमित्त बोले अरे सहन नहीं होगा ठाकुर के देह त्याग के पश्चात बालक भक्तों में से कई जन घर बार त्याग कर वराहनगर मठ में एकत्र हुए वैराग्य ही सुबोध का स्वाभाविक गुण था अतः उस आकर्षण ने उन्हें भी अवश्य ही व्याकुल किया था सुनने में आता है कि श्री कृष्ण से मिलने के पूर्व ही जब उनके विवाह की चर्चा उठी थी तो उन्होंने पिता को बता दिया कि वे विवाह करके संसार में आबद्ध नहीं होंगे यदि जोर जबरदस्ती से विवाह किया गया तो भी घर में रहकर गृहस्थी संभालना उनके लिए संभव न होगा पिता ने इसे उनका बचपना ही समझा इसलिए बोले तू तो विवाह क्यों नहीं करेगा अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर तो खूब बड़े घर में शादी होगी पिता ने संभवतः यह बात उन्हें पढ़ाई में उत्साह देने के लिए कही थी परंतु इसका फल उल्टा ही हुआ सुबोध को लगा कि पढ़ाई में निपुणता दिखाने पर यह अवांछनीय विवाह निश्चित ही हो जाएगा अतः अब से उनका अध्ययन से मन उचड़ गया उन दिनों वे विद्यासागर महाशय के विद्यालय में द्वितीय श्रेणी में पढ़ते थे उन्हीं दिनों में उनका पहली बार दक्षिणेश्वर जाना भी हुआ था अब श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने से वह नववैराग्य और भी तीव्र हो उठा था विशेषकर श्री रामकृष्ण के शरीर त्यागने के बाद से जगत उन्हें शून्य सा प्रतीत होने लगा अतः उस मर्मभेदी घटना के बाद शीघ्र ही किसी समय उन्होंने गृह त्याग किया था घर से निकलने के पूर्व जब वे ठनठनिया की मां काली को प्रणाम करने लगे तो उन्हें लगा मानो वरा भय करा जगदम्बा मंद हास्य के साथ कह रही हो भय कैसा रे मैं तो तेरे संग हूँ भय की कोई बात नहीं इस पर परिभ्राजक जीवन का विवरण उन्होंने अपने एक पत्र में इस प्रकार से किया है मैं जब घर द्वार छोड़कर निकल पड़ा उस समय यही चिंता थी कि मन कैसे स्थिर हो इसीलिए रुपये पैसे न लेकर पैदल ही पश्चिमी प्रदेश को चल पड़ा रास्ते में या अन्यत्र कहीं भी केवल धर्म के बारे में ही चर्चा हुआ करती थी अतः मन में कोई भी बुरा विचार नहीं आ पाता था कहाँ जाऊँगा कहाँ रहूँगा कुछ भी निश्चित नहीं रहता था कभी वृक्ष के नीचे कभी नदी के तट पर तो कभी खुले मैदान में ही रातें बिताता था दोपहर को जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता वही खा लेता वर्षा होने पर भींगे कपड़े शरीर पर ही सूख जाते कुर्ता जूते छाता आदि किसी चीज का भी उपयोग नहीं करता था अतः ऐसी अवस्था में रिपुओं को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलता था ग्रैंड ट्रंक रोड पर पैदल चलते हुए क्रमशः वे वाराणसी जा पहुंचे वहाँ उन्होंने गंगा स्नान तथा विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन किए परंतु वे इसके आगे नहीं जा सके क्योंकि परिवार तथा रिश्ते के लोग संवाद मिलने पर उन्हें पकड़कर घर ले आए फिर भी जिनका मन घर को त्याग चुका हो उसे घर भला कैसे बांध सकता है अतः कुछ दिन बाद ही सुबोध वरानगर मठ में सम्मिलित होकर संन्यासी हो, हो गए थोड़े दिन वराहनगर मठ में बिताने के बाद स्वामी सुबोधानंद अठारह सौ ईस्वी के दिसंबर में ब्रह्मानंद जी के संग तीर्थ दर्शन तथा तपस्या के लिए गए इसका वर्णन हम ब्रह्मानंद अध्याय में कर चुके हैं महाराज के साथ वृंदावन में कुछ समय तक तपस्या करने के पश्चात देव केदारनाथ तथा बद्रीनारायण के दर्शन को चल दिए इसके उपरांत हिमालय में थोड़े दिन बिताकर वे मठ में आए और बाद में तीर्थ पर्यटन के निमित्त दक्षिण भारत को चले इसी भ्रमण काल में उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं तथा मंदिरों से संबंधित कहानियाँ लिख ली थीं और परवर्ती काल में धर्म चर्चा करते समय उन्हें उद्धृत करते हुए अपने कथन को अत्यंत हृदयग्राही बना देते थे उनकी तपस्या तथा तीर्थ भ्रमण के संबंध में दो एक अद्भुत घटनाओं का पता चलता है एक बार भाद्र के महीने में वे फल्गु नदी पार कर रहे थे नदी में उस समय कमर तक पानी था एक व्यक्ति को नदी पार करते देखकर वे भी आगे बढ़े तथा उनके पीछे और भी एक व्यक्ति चले स्वामी सुबोधानंद तैरने में कुशल नहीं थे नदी पार करते समय अचानक ही बाढ़ आ जाने से उनके प्राण संकट में पड़ गए तब उन्होंने अपने पीछे आने वाले व्यक्ति से अपने गुरुभा को यह समाचार भेजने का अनुरोध किया था तथा श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा ठाकुर यह लो मेरा अंतिम प्रणाम तब तक वे पानी में डूब चुके थे परंतु बाद में उन्होंने पाया कि किसी ने उन्हें खींचकर सुरक्षित स्थान में ला छोड़ा है